ब्लॉग की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गुजराती साहित्यकार गिजू भाई की बाल कहानियों में से एक कहानी ठंडा टपका एक बुढ़िया थी वह एक झोपड़ी में रहती थी बारिश के दिन थे पानी बहुत बरसा बुढ़िया की झोपड़ी में पानी चारों तरफ से टपकने लगा और जगह जगह पानी के गड्ढे भर गए एक दिन की बात रात को एक सीर बुढ़िया की झोपड़ी के पिछवाड़े छिपकर खड़ा था उसी समय बुढ़िया के पैरों में ठोकर लगने से वह गड्ढे में गिर पड़ी उसके कपड़े भीग गए उसे ठंड लगने लगी बुढ़िया बोली मैं, मैं शेर से नहीं डरती मैं बाघ से नहीं डरती मैं, मैं तो मैं इस ठंडे टपके से डरती हूँ बुढ़िया की यह, यह बात, बात सुनकर से से सोचने लगा यह बुढ़िया शेर से नहीं डरती बाघ से भी नहीं डरती और ठंडे टपके से डरती है तो वह ठंडा टपका आखिर होगा कैसा इतने में बुढ़िया की पीठ आरोप पानी की एक बड़ी सी बूंद पड़ी बुढ़िया परेशान होकर बोली मैं, मैं शेर से नहीं डरती मैं बाघ से नहीं डरती मैं, मैं, मैं तो मैं इस ठंडे तो टपके तो तो से डरती हूँ बुढ़िया के मुँह से फिर वही बात सुनकर सिंह घबरा गया और ठंडे टपके से बचने के लिए अपनी पूंछ उठाकर जंगल की तरफ दौड़ा रास्ते में उसे एक बरगद का पेड़ मिला एक बंदर थर थर का हुआ बरगद की एक डाल पर बैठा था नीचे बरगद के तने की आड़ में रात में रास्ता भूला हुआ एक मुसाफिर लेटा था सिंह को दौड़ता हुआ देखकर बंदर ने पूछा सिंह भैया सिंह भैया जंगल के राजा होकर भी आप इस तरह से थरथर कांपते हुए किधर दौड़े जा रहे हो सिंह ने कहा भैया मैं तो ठंडे टपके ऐसी डर रहा हूँ एक बुढ़िया कह रही थी मैं शेर से नहीं डरती मैं बाघ से नहीं डरती मैं तो इस ठंडे टपके से डरती हूँ बुढ़िया की यह बात सुनकर मैं तो अपनी जान लेकर भाग खड़ा हुआ हूँ सिंह की बात सुनकर बंदर भी बहुत डर गया पेड़ के पास सिंह को खड़ा देखकर, पेड़ के नीचे लेटे आदमी को डर लगा की कहीं यह सी मुझे न खा ले इसलिए उसने फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ जाने का विचार किया जो ही पेड़ की डाल पकड़कर वह पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके हाथ में बंदर की लटकती हुई ठंडी ठंडी पूछ आ गई। पूछ के पकड़ते ही वह जोर से चौंका और यह मानकर कि ठंडा टबका पहुंचा है वह जोर से चीखा और पेड़ पर ऐसी नीचे कूदा आदमी के हाथ ऐसी पूछ फिसल गयी और एक धमाके की आवाज के साथ वह भी नीचे गिर पड़ा सिंह ने समझा कि ठंडा आ पहुंचा है और उसने बंदर को पकड़ लिया है यह देखकर सी बहुत घबरा गया और रात के अंधेरे में दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गया उसी रात एक किसान की बकरी खो गई थी किसान उसे खोजता हुआ जंगल में घूम रहा था अंधेरे में सिंह उसके साथ टकरा गया और टकराते ही उसे डर लगा कि ठंडा टपका आ पहुंचा है उधर किसान ने समझा कि उसकी बकरी ही उससे टकराई है सिंह ठंडे टपके के डर से कांपता हुआ एक तरफ खड़ा हो गया किसान को लगा कि पास में जो जानवर खड़ा है वह उसकी बकरी ही है इसलिए वह लपक, लपक कर उसके, उसके पास जा पहुंचा, उसे गालियाँ दी उसके, उसके कान, कान पकड़े, पकड़े और दो चाक भूसे भी चढ़ दिए सिंह ने सोचा अब तो मैं, मैं बेमौत मारा गया।, गया मैं इस ठंडे टबके के हाथों से छूट ही नहीं पाऊंगा डर ही डर में उसने मार खाली और एक भीगी बिल्ली की तरह किसान के साथ चलने लगा घर पहुंचकर किसान ने बकरी के खूंटे से उसे बांध दिया। सवेरे उठकर जब किसान की पत्नी बकरी को धोने के लिए उसके पास पहुंची, तो उसने बकरी की जगह सिंह को बंधा पाया उसने किसान से सारी बात कही और जब दोनों को भरोसा हो गया कि खूंटे से बकरी नहीं सिंह बंधा है तो उन्होंने छुरी लेकर सिंह के गले की रस्सी दूर से काट दी और फिर दोनों अपने घर में घुस गए सिंह ने मन ही मन सोचा अच्छा ही हुआ जो ठंडे टपके से छुटकारा मिल गया अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्यकार गिजू भाई की बाल कहानियों में से एक कहानी ठंडा टपका